विक्रांत पहले भी कई तरह के क्रिमिनल केस सॉल्व कर चुका था ऐसे में जब उसने किताब में कई सारी अंकों वाली पहली देखी तुरंत ही उसने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और फिर उसे इस अंकों की पहेली को समझने का थोड़ा बहुत क्लू भी मिल गया था पहले उसने इंटरनेट पर इन अंकों की पहेली का हल ढूंढने का प्रयास किया इस किताब में कई तरह के अंक ज्योतिष से जुड़ी चीजें भी लिखी हुई मिल रही थी इसके साथ ही इसमें कई तरह के अंकिक पहली के साथ ही कई सारे चिन्ह भी बने हुए थे इसके बाद विक्रांत ने अंकों की पहली और चिन्हों को अपने कोडवर्ड के साथ मैच करवाकर दिखाना शुरू कर दिया थोड़ी देर में उसे अपनी पहली से जुड़ा सिंबल मिलना शुरू हो गया था किताब में छपे हर चिन्ह के आगे अरबी अंक में कुछ लिखा हुआ था ये अंक आकार के अनुसार व्यवस्थित नहीं किए गए थे कुछ अंक या दो डिजिट के थे जबकि कई सारे अंक तीन या चार डिजिट के भी थे कुल मिलाकर ये सभी अंक अलग अलग, अलग पैटर्न में थे विक्रांत को दृश्य शक्ति के पहली में जो कोडवर्ड मिलते थे उन शब्दों से जुड़े जिन्होंने के आगे अंकों को एक सीरीज इस किताब में देखने को मिल रही थी और इन कोडवर्ड के साथ अंकों की जो सीरीज तैयार हो रही थी उसका एक अलग तरह का अर्थ निकल कर आ रहा था जैसे जैसे विक्रांत को इस किताब की मदद से पहली का थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आ रहा था वैसे वैसे उसकी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही थी वो इसी उत्सुकता में आगे के पन्ने पलटते हुए इसे और ज्यादा समझने की कोशिश कर रहा था आगे जाकर किताब के एक पन्ने पर उसने काफी बड़ी सी ड्रॉइंग देखी इस ड्राॅइंग में काफी बड़ा सा क्रॉस बना हुआ था और क्रॉस के बीचों बीच एक छोटा सा गोला बना हुआ था ये गोला कई सारे भागों में बटा हुआ था और हर भाग में कुछ खास अंक के साथ ही खास तरह के सिंबल भी बने हुए थे आश्चर्य की बात यह थी कि ड्राइंग काफी डैमेज थी और इसमें छपे अंकों को पूरी तरह समझने और पढ़ने में काफी दिक्कत हो रही थी पहले तो एक नजर देखने में ये अंकों की कोई पहली या गणित का कोई सवाल सा लग रहा था और विक्रांत को टेस्ट पेपर जैसा लग रहा था शुरू शुरू में तो उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था लेकिन थोड़ी देर तक ध्यान से देखने रहने के बाद विक्रांत को ये अंकों की पहली थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी उसे अब ये मिस्ट्री थोड़ी बहुत समझ आने लगी थी वा ये सब चीजें जानकर विक्रांत काफी उत्साहित हो रहा था उसने इसी उत्सुकता में उठकर सिगरेट जलाया और अपने अगले दिन के कोडव को जानने के लिए कष मारने लग गया लेकिन वो ये बड़ी सावधानी से कर रहा था ताकि नैना की नींद न खुल जाए वो अभी भी यहाँ बगल में ही सो रही थी सिगरेट जलाते ही विक्रांत को खांसी आनी शुरू हो गई और, को और पहाड़ कोडवर्ड मिला हुआ था। ने -फड़ अपनी में नोट कर लिया और इसकी पहली को भी नोट कर लिया फिर इस पहली के शब्दों को ज्योतिष के किताब में लिखे हुए अंकों और संस्कृत भाषा के शब्दों में मिलाते हुए इसे समझने की कोशिश करने लगा पहले तो उसने इस पहली के सभी शब्दों को न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सेट करना शुरू किया इस पहली के पहले वाक्य में चंद्रमा और पहाड़ जैसे शब्द थे और फिर चंद्रमा और झरने जैसे शब्द लिखे थे जिसे कि इस किताब में जीरो अंक के साथ संबोधित किया गया था इस अंक के साथ विक्रांत ने यह अनुमान लगाया कि ये पहली कोडवर्ड की शुरुआती पहली है इसीलिए इसे शून्य अंक के साथ संबोधित किया गया था इसके बाद विक्रांत ने पहली के शुरुआती दो वाक्यों को हटाकर बाकी के सोलह कैरेक्टर्स के बारे में समझना शुरू किया ये सोलह करैक्टर कुल चार भागों में बांटे गए थे और फिर हर ग्रुप को एक खास तरह के अरेबिक अंक द्वारा प्रदर्शित किया गया था जैसा कि पहला ग्रुप को अरेबिक भाषा के पंद्रह अंक द्वारा प्रदर्शित किया गया था इसके बाद दूसरे वाक्य को आठ द्वारा प्रदर्शित किया गया था इसके बाद अगले वाक्य को शून्य अंक द्वारा दिखाया गया था और आखिर वाले वाक्य को दो एक, अंक द्वारा प्रदर्शित किया गया था पंद्रह सौ सात आठ हजार नौ सौ सत्ताईस शून्य शून्य एक तीन दो हजार एक सौ नौ जब इन चारों वाक्यों का अंक उसके सामने दिखाई पड़ा तब विक्रांत काफी देर तक उसे देखता रहा काफी देर तक सोचते रहने के बाद उसे इन अंकों की मिस्ट्री का थोड़ा बहुत समझ में आने लगा था उसने फटाफट किताब में छपी हुई ड्राइंग को फिर से देखना शुरू किया इसे समझने में उसे तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगा और फिर उसे इन अंकों का असली मतलब समझ में आया उसने सबसे पहले अरेबिक अंक 1507 को लिया और फिर उसके बाद उसने किताब में छपी हुई ड्राइंग को देखना शुरू किया इस ड्राइंग में पहले एक क्रॉस लाइन बनी हुई थी और फिर बीच में एक गोला बना हुआ था इस ड्रॉइंग को देखने के बाद विक्रांत को समझ में आया की शायद ये किसी लोकेशन के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है विक्रांत ने इस गोले पर कुल 36 लाइन खींच डाली और हर 10 डिग्री के अंतर पर एक एक लाइन खींचनी शुरू कर दिया इस तरह से 10-10 डिग्री के अंतर पर कुल 36 लाइनें खींचने के बाद सौ 360 डिग्री के सर्किल को पूरा कर रहा था अब उसने पहले वाक्य के अरबी अंक पंद्रह को लिया और इसे दो भागों में यानी के पंद्रह और सात में डिवाइड किया अब इस के नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को सेट करके रख दिया उसके बाद पंद्रवी लाइन यानी कि 150 डिग्री के एंगल की लाइन पर निशान लगाया पूर्व-दक्षिण की दिशा को प्रदर्शित कर रहा था इसके बाद अंक बाकी के को कर रहा था। यानि की ये जो दिशा बता रहा था वो लगभग एक सौ पचास प्लस सात यानी की एक डिग्री पूर्व दक्षिण दिशा में मौजूद था इसके बाद विक्रांत ने अनुमान लगाया कि जो अगला अंक है वो इस लोकेशन की डिस्टेंस को बताएगा अगला अंक था आठ लेकिन ये अंक दूरी को ना तो सेंटीमीटर में दिखा रहा था और ना ही किलोमीटर में दर्शा रहा था सबसे ज्यादा चांस था मीटर में होने का यानी कि पूर्व दक्षिण दिशा में तकरीबन आठ मीटर की दूरी पर वो जगह मौजूद है जहां पर अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए टास्क की शुरुआत हो सकती है हालांकि विक्रांत को पता था की भारत के प्राचीन समय में दूरी को मापने के लिए मीटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता था जबकि मील और अन्य स्थानीय यूनिट में दूरी को मापा जाता था लेकिन फिर भी उसने इस दूरी को मीटर में ही मानकर ही चल रहा था इसके बाद वो अगले अंक के मरीज को ढूंढने में लग गया अब लोकेशन की दिशा और दूरी दोनों पता चल चुकी थी ऐसे में अब अगला सिग्नल टाइम का हो सकता है क्योंकि किसी भी टास्क में टाइम का फैक्टर भी बहुत मैटर करता है अदृश्य शक्ति की पहली के अनुसार जो अगला अंक वो था शून्य लेकिन अब इस अंक के साथ विक्रांत को समय का अनुमान लगाने में काफी मुश्किल हो रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शून्य शून्य एक तीन किस समय को प्रदर्शित कर रहा है इस अंक के अनुसार विक्रांत को लग रहा था कि शायद ये दिन की शुरुआत के किसी समय को दर्शा रहा है लेकिन अब तक सुबह के तीन बज चुके थे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह टास्क खत्म हो चुका है लेकिन फिर विक्रांत के दिमाग में आया कि अगर टास्क को पहले ही खत्म हो जाना था तो फिर मुझे कोडवर्ड और पहली क्यों बताई गई पहले दिए जाने का मतलब ही यही है कि आगे अभी टास्क आने वाला है तो फिर ये हो सकता है कि टाइम अगले दिन के लिए दिया गया है मतलब अगर आज ये समय बीत चुका है तो फिर अगले दिन ठीक इसी समय पर यह टास्क होगा लेकिन फिर अगले दिन किस समय पर शून्य शून्य एक तीन ये कहीं ये ऊंचाई तो नहीं दिखा रहा है तेरह मीटर की ऊंचाई तो अगर कोई एडवेंचर जमीन से नीचे गहराई वाली जगह पर होने वाला होगा तो क्या ये नेगेटिव अंक में दिखाएगा विक्रांत तो मनी मन सोचने लगा निगेटिव अंक विक्रांत फिर से किताब के पन्ने पलटते हुए इसमें छपे हुए सिंबल के ग्राफ को देखने लगा वो इसमें किसी भी नेगेटिव ढूंढ रहा था लेकिन उसे इसमें सिर्फ कुछ अरेबिक अंक ही मिला आ, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था इसी सोच के साथ विक्रांत इस पहले के अगले अंक की तरफ बढ़ गया अगला अंक था इक्कीस सौ इन अंकों को देखने के बाद विक्रांत को ऐसा फील हुआ की ये अंक शायद समय को प्रदर्शित कर रहे और 21:09 का मतलब हुआ इक्कीस बजकर 9 मिनट यानी कि रात के नौ बजकर 9 मिनट भले ही एक बार के लिए विक्रांत को ये फील हुआ कि ये अंक समय को प्रदर्शित कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त के समय को देखते हुए विक्रांत को थोड़ा डाउट भी हो रहा था कहीं मेरा यह अनुमान गलत तो नहीं है ये किताब ज्योतिष और अंक शास्त्र के पुराने नियमों के अनुसार लिखी गई है और पहले के समय में भारत में समय को बारह बारह घंटे के अनुसार बताया जाता था तो ऐसे में इक्कीस बजकर नौ मिनट का समय तो 24 घंटे की घड़ी को प्रदर्शित कर रहा है कहीं ये कुछ और तो नहीं है जिसे मैं घड़ी का समय समझ रहा हूँ लेकिन चलो एक बार के लिए मैं इसे समय से ही रिलेट करके देख लेता हूं। और फिर जो पहले वाला अंक था शून्य शून्य एक तीन उसे मैं मीटर में दी हुई ऊंचाई मान लेता हूँ पहले मैं बताया गया कोडवर्ड को अंकों ऐसी जोड़कर बने अर्थ के अनुसार दक्षिण पूर्व दिशा में यहाँ ऐसी आठ मीटर की दूरी आरोप तेरह मीटर की ऊंचाई आरोप कहीं एडवेंचर शुरू होना चाहिए